देवी भागवत छठा व्यास नारद नारद जी जी ने कहा प्रासन आप क्या पूछते हैं पुराण वेत्ता यह बिल्कुल निश्चित है कि इस संसार में रहने वाला कोई भी प्राणी मोह से अछूता नहीं रह सका बड़े बड़े देवता तथा ऋषि मुनि सबके सब मोह के अधीन होकर संसार मार्ग में निरंतर चक्कर काटते रहते हैं मैं स्वयं अपने ऊपर बीती हुई बातें बताता हूँ सुनने की कृपा करें याद जी मुझे जैसे महान दुख का अनुभव करना पड़ा था उसमें मोहवश स्त्री की प्राप्ति के लिए अपना फंस जाना ही कारण था एक समय की बात है मैं और पर्वत मुनि उत्तम भारतवर्ष को देखने के विचार से स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरे तीर्थों को देखते हुए हम दोनों एक साथ धरातल पर घूमने लगे हमने मुनियों के बहुत से पवित्र आश्रम दृष्टिगोचर हुए स्वर्ग से चलते समय हम दोनों ने यह प्रतिज्ञा की थी कि जिसके मन में जैसा विचार उत्पन्न हो वह एक दूसरे से कह दे मनोभाव चाहे पवित्र हो अथवा अपवित्र किन्तु एक दूसरे से कभी उसे छिपाकर न रखा जाए स्त्री धन अथवा भोजन विषय जैसी भी इच्छा जिसके मन में उत्पन्न हो वह परस्पर एक दूसरे से अवश्य कह दे इस प्रकार की प्रतिज्ञा करके हम दोनों स्वर्ग से पृथ्वी पर आए और एक चित्त होकर इच्छा भूमंडल पर विचरने लगे हम इस लोक में भ्रमण कर रहे थे इतने में ग्रीष्म ऋतु समाप्त होकर वर्षा ऋतु का आगमन हो गया तब हम लोग राजा संजय की सुरम्य नगरी में चले गए राजा संजय बड़े सज्जन पुरुष थे उन्होंने भक्तिपूर्वक हमारा भली भांति स्वागत सम्मान किया उन्हीं के भवन पर रह हमारा चौमासा व्यतीत हुआ वर्षा ऋतु के चार महीने मार्ग में बहुत कष्टप्रद होते हैं अतए विज्ञ पुरुष उतने समय तक एक जगह रहना ही उचित समझते हैं सुख की आशा रखने वाला पुरुष कार्यवश आठ महीने सदा विदेश की यात्रा कर सकता है किन्तु वह वर्षा ऋतु में बाहर जाने का दुस्साहस न करे इस प्रकार मन में सोचकर हम दोनों व्यक्ति राजा संजय के यहाँ रह गए उन महानुभाव नरेश ने बड़े आदर के साथ हमारा आतिथ्य किया। राजा राजा संजय की की एक सुंदरी सुंदरी कन्या कन्या थी, उसका नाम था। आज्ञा से वह परम सुंदरी सदा हमारे सत्कार में संलग्न रहती थी वह बड़ी विदुषी थी उसके नेत्र बड़े विशाल थे उसका उद्यमी स्वभाव था वह किसी भी समय हम दोनों की सेवा से मुख नहीं मोड़ती थी हम दोनों के सामने सदा अभिलसित पदार्थ उपस्थित किया करती थी उसके द्वारा मन के अनुकूल भोजन आसन आदि का पूरा प्रबंध हो जाया करता था इस प्रकार हम दोनों मुनि राजा संजय के भवन पर सत्कृत होकर रहने लगे वेद का स्वाध्याय करना हमारा स्वाभाविक गुण है ही अतः हम अपने वेद व्रत में सदा संलग्न रहते थे मैं हाथ में बीणा लेकर उत्तम स्वर से शाम वेद गाया था गान को सुख पहुंचाने वाले उस गान में मधुरता भरी हुई थी मेरे मनोहर साम गान को सुनकर राजकुमारी दमयंती मुझ पर आसक्त हो गई उस परम विदुषी के मन में अब मेरे प्रति प्रगाढ़ प्रेम उत्पन्न हो गया और उस प्रेम की मात्रा उत्तोत्तर बढ़ती ही चली गई ऐसी स्थिति में प्रेम करने वाली उस सुंदरी के प्रति मेरा मन भी चलायमान हो गया अब तो मुझमें विशेष अनुराग रखने वाली राजकुमारी मेरे और पर्वत मुनि के लिए जो भी सेवा कार्य या वस्तु उपस्थित करती थी उसमें कुछ भेदभाव होने लगा वह मुझे जिस प्रकार प्रेम से देखती थी वैसे ही पर्वत मुनि को भी देखना उसके लिए संभव नहीं था राजकुमारी दमयंती के ऐसे अहेतुक तो प्रेम को देखकर पर्वत मुनि ने मन में विचार किया कि ऐसा क्यों हो रहा है उनके आश्चर्य की सीमा न रही तदनंतर उन्होंने एकांत में मुझसे पूछा नारद बात क्या है स्पष्ट रूप से बताने की कृपा करो राजकुमारी तुम्हारे प्रति जैसा अधिक अनुराग राज के मन में, तुम्हें बनाने की इच्छा सर्वथा निश्चित हो गई है लक्षणों को देख कर मेरी समझ में आ रहा है की तुम्हारा अभिप्राय भी वैसा ही है क्योंकि तो आंख और मुख के भाव प्रेम के कारण को सूचित कर लेते हैं मुने सच्ची बात कहो स्वर्ग से चलते समय हम लोगों ने जो प्रतिज्ञा की थी इस समय तुम्हें उस पर ध्यान रखना चाहिए